पर 26 दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण का जन्मोत्सव प्रभात में भक्तों के साथ काली मंदिर में आज श्री राम कृष्ण का जन्मोत्सव है फाल्गुन की शुक्ला द्वितीय है दिन रविवार 11 मार्च अट्ठारह सौ आज श्री राम कृष्ण के अंतरंग भक्त उन्हें लेकर जन्मोत्सव मनाएंगे सवेरे से भक्त एक एक करके एकत्र हो रहे हैं सामने माता भवतारिणी का मंदिर है मंगल आरती के बाद ही प्रभाती रागनी में मधुर तान लगाती हुई नौबत बज रही है बसंत का सुहावना मौसम है लता वृक्ष नए कोपल कोमल पल्लवों से लहराते हुए दिख पड़ते हैं इधर श्री कृष्ण के जन्मदिन की याद करके भक्तों के हृदय में आनंद सिंधु उमड़ रहा है चारों ओर आनंद समीरण बह रहा है मास्टर ने देखा इतने सवेरे ही भवनाथ राखाल भवनाथ के मित्र काली कृष्ण आ गए हैं श्री राम कृष्ण पुर वाले बरामदे में बैठे हुए इनसे प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं मास्टर ने श्री राम कृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री राम कृष्ण मास्टर से तुम आए हो भक्तों से लज्जा घृणा भय इन तीनों के रहते काम सिद्ध नहीं होता आज कितना आनंद होगा परंतु जो लोग भगवान नाम में मत होकर नृत्य गीत न कर सकेंगे उनका कहीं कुछ ना होगा ईश्वरी चर्चा में कैसी लज्जा और कैसा भय अच्छा अब तुम लोग गाओ भवनाथ और काली कृष्ण गा रहे हैं गीत इस आशय का है हे आनंदमय आज का दिन धन्य है हम सब तुम्हारे सत्य धर्म का भारत में प्रचार करेंगे हर एक हृदय में तुम्ही विराजित हो चारों ओर तुम्हारे ही पवित्र नाम की ध्वनि गूंजती है भक्त समाज तुम्हारी स्तुति करते हैं हे प्रभो हमें धन जन और मान न चाहिए दूसरी कामना भी नहीं है विकल जन तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं हे प्रभो तुम्हारे चरणों में शरण ली तो फिर वह न विपत्ति निर्भय है न मृत्यु में मुझे तो अमृत मिल गया तुम्हारी जय हो हाथ जोड़कर बैठे हुए मन लगाकर श्री राम कृष्ण सुन रहे हैं गाना सुनते सुनते आपका मन सीधे भावराज्य में पहुंच गया है श्री राम कृष्ण का मन सूखी दिया सलाई है एक बार घिसने से उद्दीपना होती है प्राकृत मनुष्यों का मन भीगी दिया सलाई है कितनी ही घिसो पर जलती नहीं क्योंकि वह विषया सख्त है श्री राम कृष्ण बड़ी देर तक ध्यान में लगे हुए हैं कुछ देर बाद काली कृष्ण भवनाथ से कुछ कह रहे हैं पहले हरिनाम या मजदूरों की शिक्षा काली कृष्ण श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके उठे श्री राम कृष्ण ने विस्मित होकर पूछा कहाँ जाओगे भवनाथ कुछ काम है इसीलिए वे जा रहे हैं श्री कृष्ण, क्या काम है भवनाथ श्रमजीवियों के शिक्षालय में जा रहे हैं श्री रामकृष्ण भाग्य ही में नहीं है आज हरिनाम कीर्तन में कितना आनंद होता है देखा नहीं उसके भाग्य ही में नहीं था